गीता तत्वचिंतन स योगी परमो मतः दो सौ भक्ति योगी की स्थिति अब इसी अनुभूति को भक्ति की भाषा में व्यक्त करते हुए कहते हैं यो पश्यति सर्वत्र सर्व च मई पश्यति तस्म न प्रणश्यामी मे न प्रणश्यति जो सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को सब जगह सब में व्याप्त देखता है तथा सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं ओझल नहीं होता और वह मेरे लिए ओझल नहीं होता पूर्व श्लोक में वर्णित ध्यान योगी की अनुभूति को भक्त भी अपने ढंग से अपने जीवन में प्राप्त करता है वह भगवान वासुदेव को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करता है और सारा संसार उसे उन्हीं का पसारा दिखाई देता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए लिखा है सी राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर युग पानी सधुक्कड़ी भाषा में भी एक पद्य प्रचलित है जो राम दशरथ का बेटा वही राम है घट घट लेटा वही राम है जगत प्रसारा वही राम है सबसे न्यारा ये पद्य प्रस्तुत श्लोक के भाव को सही सही प्रकट करते हैं जो राम जगत प्रसारा है सबके भीतर अंतर्यामी के रूप में व्याप्त है वह ही फिर सबसे न्यारा भी है सबसे अतीत भी है तो जो भक्त इस प्रकार अपने इष्ट देव को सब में तथा सब को अपने इष्टदेव में देखता है और यह अनुभव करता है कि उसके इष्ट देव ही सबके उपादान और आधार है उसके लिए इष्ट देव कभी ओझल नहीं होते और न वह स्वयं कभी इष्ट देव से ओझल होता है जो शिशु सर्वथा माँ के आश्रित है और माँ को छोड़ और कुछ नहीं जानता उसके लिए माँ कभी ओझल नहीं होती और वह भी माँ के लिए कभी ओझल नहीं होता माँ को अपने अन्य संतानों का ध्यान भले ही कुछ क्षणों के लिए न रहे पर जो शिशु माँ के बिना नहीं रह सकता अर्थात माँ को कभी ओझल नहीं करता उसका ध्यान माँ को निरंतर बना रहता है इसी प्रकार उस भक्त और भगवान का भी संबंध होता है जो उन्हें सब में और सबको उनमें देखता है सर्वभूतस्थितमय भजत्येकमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते जो योगी एक भाव में स्थित होकर समस्त प्राणियों में आत्मरूप से स्थित मुझको भजता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है भक्ति योगी अनुभव करता है कि उसके प्रेमास्पद ही सबके भीतर रमे हैं इसलिए वह सबसे एकत्व का अनुभव करता है कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे पास आया तो एक दूरी बनी रहती है पर जब मुझे पता चलता है कि वह मेरी ननिहाल से आया है तो तुरंत वह मेरे लिए नाना या मामा के समान प्रिय हो जाता है उस अपरिचित की सेवा मुझे नाना या मामा की सेवा मालूम पड़ती है इसी प्रकार भक्त भी जब दूसरों से व्यवहार करता है तो उसे लगता है कि वह अपने प्रेमास्पद भगवान के विभिन्न रूपों के साथ ही व्यवहार कर रहा है इसी अर्थ में यह कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है उसकी सारी चेष्टाएं भगवान को लेकर होती है जैसा कि कहा गया है यद्यत कर्म करो मैं तद अखिलम् तत् तद अखिलम् हे श्भो मैं जो जो कर्म करता हूँ वह प्रत्येक तुम्हारी ही आराधना है यह एक संशय उठाया जा सकता है कि क्या सब प्रकार से बरतता हुआ भी सर्वथा वर्तमानों का अर्थ यह लिया जा सकता है कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी भगवान में बरतता है इसके उत्तर में कहना होगा कि ऐसा अर्थ नहीं लिया जा सकता क्योंकि समाधिवान भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा पापकर्म हो ही नहीं सकता श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जगन ऐसे लोगों के पैर बेताल में नहीं पड़ने देती